ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्बन्ध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के तात्पर्याथ को बता रहे हैं इसी क्रम में हम लोग सतसठ नंबर पृष्ठ पर द्वितीय पैरे में प्रथम पंक्ति का विचार भाष्य के कर चुके हैं उसकी टीका का विचार भी हुआ था प्रथम पैरे के अंत में भाष्य में कथम व श्रोता मनता इत्यादि इससे ये पूछा गया था कि यदि आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है तो कैसे सम आत्मा इति विद्या इस श्रुति की उपपत्ति होगी और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के अविषयत्व तो को ही आत्मा में स्वीकार करेंगे तो कैसे श्रोता मनता इत्यादि श्रुति की भी उपपत्ति होगी यानी आत्मा में श्रुति यत्व तो भी बता रही है और श्रोतृत्वादी धर्मवत्ता भी बता रही है तो जो श्रोतृत्वादी धर्म से विशिष्ट होगा और वे धर्म यदि स्वरूभूत नहीं होंगे तो फिर विशिष्ट ज्ञान होगा और जो भी विशिष्ट पदार्थ है वह प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण का विषय ही बनता हुआ लोक में देखा गया घटत्व तो विशिष्ट घट जैसे घट विशेषणक घट विशेषक ज्ञान का विषय है ऐसे श्रोतृत्वादि धर्मक धर्म प्रकारक कहो या विशेषणक कहो और आत्म विशेषज्ञ ज्ञान कहो उसका विषय ही आत्मा को मानना पड़ेगा और ऐसा मानेंगे तो ऐसी जो वस्तु हैं दी लोक में प्रत्यक्ष तथा अनुमे देखी गई वैसे यहाँ पर आत्मा भी प्रत्यक्ष तथा अनुमे ही मानना होगा ये जो शंका हुई थी इसका समाधान ननु श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम आत्मन इत्यादि वाक्य से किया जा रहा है तो ये कहा गया कि आत्मा में जो श्रोतृत्वादी धर्म प्रतीत हो रहे हैं वे आत्मा के स्वरूपभूत धर्म है और स्वरूप आत्मा का स्वरूप होने से उन्हें घटत्वादी धर्मों के तरह घट व्यक्ति से जैसे घटत्वादी धर्म भिन्न है ऐसा आत्म व्यक्ति से भिन्न भिन्नो स्रोतृत्ववादी शुरुत्र, धर्म को नहीं माना जा सकता नहीं मानना होगा ये कहा गया और जो स्वरूप होने के कारण जब स्वरूप से भिन्न धर्म रहे ही नहीं तो तत्प्रकारक ज्ञान का विषयत्व भी आत्मा में नहीं आएगा अपितु निर्विकल्पक ज्ञान का विषय बनेगा आत्मा सविकल्प ज्ञान का विषय नहीं सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है सविकल्पक में और निर्विकल्पक में विकल्प शब्द का अर्थ है विशेषण प्रकार तो सविकल्पक का अर्थ निकलेगा सब प्रकारक ज्ञान यानी सविशेषणक ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान का अर्थ निकलेगा निर्विशेष निर ज्ञान निर्वि अविशिष्ट ज्ञान और उस निष्प्रकारक ज्ञान का विषय आत्मा है न कि विशिष्ट ज्ञान का जो विशिष्ट ज्ञान का विषय बनेगा वह प्रत्यक्ष तथा अनुमेय होता है तो आत्मा तो सविकल्प ज्ञान का विषय ही नहीं बना तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण का अविषयत्व तो जो बताया गया वह उचित ही है क्योंकि श्रोतृत्वादी धर्म उसके स्वरूप है न कि स्वरूप से भिन्न जो स्वरूप से भिन्न धर्मों से विशिष्ट होगा वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञ होगा ये बताया गया और आत्मा में अश्रोतृत्वादि भी प्रसिद्ध हैं अमत अश्रुत अमत अभिज्ञात इत्यादि श्रुति से इसलिए माना जाएगा कि आत्मा का स्वरूप अमत है का मतलब स्वयं प्रकाश है अश्रुत है अश्रुत अमत इत्यादि का अर्थ निकलेगा स्वयं प्रकाश है तो इस प्रकार ये अश्रोतृत्वादि को आत्मा में बताने वाली श्रुति का अर्थनिक लेगा तो कैसे आपको यहां पर विरोध प्रतीत हो रहा है इसलिए कहते किम अत्र विषम पश्य पश्यसी ये भी सिद्धांत ने पूर्व पक्षी से कहा तो जब आत्मा के स्वरूप होती ही धर्म है और अश्रोतृत्वादी भी श्रुति तथा लोक में आत्मा में प्रसिद्ध है तो वो भी आत्मा का स्वरूप है अस्त्रोतृत्वादी रूप है का मतलब स्वयं प्रकाश है तो इस स्थिति में आपको क्या विरोध प्रतीत हो रहा है तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि कोई विरोध नहीं है कोई वैषम्य नहीं है यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं यद्यपि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए कि नु ये हम अत्र इति इस प्रतीक के बाद में यद्यपि इत्यादि की अवतरण टीका है अन्य तू नुअश्रोतृत्व अ उपपत्ति वैषम्यमित आशंक्य कालभेदेन उभोरपी दर्शनाभा इति अंगिकारे स्रोतवी इति तो सो यद्यदी वाक्य हैं पूर्वपक्ष का सिद्धांति वाक्य था किम अत्र विषम पश्यसि यहाँ तक नु लेकर के और यद्यपि इत्यादि से फिर पूर्व आ रहे हैं तो सिद्धांति यदि इस प्रकार की आशंका करते हैं पूर्व के प्रति क्या कि अश्रोत्रित्वादी श्रुते है अन्य पर तो जो अश्रोतृत्वादी श्रुति है यानी क्या नाम आत्मा अश्रुत अ, श्रोता नहीं है मनता नहीं है इत्यादि बताने वाली श्रुति वो है अश्रोतृत्वादी अश्रोतृत्व श्रुति और उसे अन्य परक मानेंगे अश्रोतृत्वादी का जो शक्ति संबंध से प्रतीत होने वाला अर्थ है वो तो ये है कि आत्मा श्रोतृत्वादी धर्म से रहित है ये न श्रोता न मन्ता न विज्ञाता ये श्रुति बताएगी तो वो जो अश्रोतृत्वादी को आत्मा के बताने वाली श्रुति है उसका स्वार्थ तो हुआ आत्मा श्रोतृत्वादी धर्म से रहित है ये स्वार्थ माना जाएगा और अन्यार्थ माना जाएगा तो स्वार्थ को कहा जाता है स्वार्थ परक अपने अपने मुख्य अर्थ को बताने वाला वाचार्थ को बताने वाला वाक्य वो हो जाता है स्वार्थ परक उसका शक्ति संबंध से प्रतिमान अर्थ में ही तात्पर्य माना जाएगा और अन्य परत्व का अर्थ है जो वाच्यार्थ है उसमें तात्पर्य न मान करके किसी अन्य अर्थ में तात्पर्य मानेंगे तो न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का तात्पर्य अन्य अर्थ में मानने पर वैषम्य का परिहार होता है और ने यही बताया कि न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुति का तात्पर्य आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व को दिखाने में है आत्मा स्वयं प्रकाश है ये दिखाना न श्रोता न मन्ता इत्यादि श्रुति का अभिप्रेत है विवक्षित है तो वो तो आत्मा स्वयं प्रकाश है यह अर्थ अन्यर्थ हुआ और उस अन्य अर्थ परक अश्रोतृत्वादी श्रुति को मान लेने पर यद्यपि वैषम्य नहीं दिखता है और सिद्धांति यही मान रहे हैं तो ये पूर्व पक्षी सिद्धांति का अनुवाद कर रहे हैं कि अश्रोतृत्वादि श्रुते हे अन्य परत्व उपपत्तेर ये सिद्धांति ने कहा था कि अश्रोतृत्वादी श्रुति में अन्य परत्व यानी स्वयं प्रकाशत्व परत्व उपपत्ते की उपपत्ति होने से क्या होगा न वैषम्यम कोई वैषम्य नहीं होगा यह किम अत्र विषम पश्यसी इस वाक्य से बताया है कहते हैं ये अर्थ आपको अपने दृष्टि से प्रतीत हो रहा है वैषम्य अभाव दोष दोषराहित्य लेकिन पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो वैषम्य अवश्य प्राप्त होता सिद्धांती अपनी दृष्टि से देख रहे हैं तो सिद्धांती को वैषम्य दिखेगा नहीं और पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें वैषम्य दिखेगा तो सिद्धांती की दृष्टि तो बता दी गई थी कि अश्रोतृत्वादी श्रुति अन्य परख है आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व परख है ये बताया था ना और इस दृष्टि को अपना करके वो विरोध परिहार कर दिया सिद्धांती ने जो विरोध परिहार किया जिस दृष्टि को अपना करके वही दृष्टि तो पूर्व पक्षी नहीं अपनाएंगे उनकी अपनी दृष्टि है वो दृष्टि आगे बताई जा रही है आशंक्य के बाद में तो काल उभयो रपी अन्यतरस्य अन्य परत्वे कालभेदेन इति दर्शनाभात अंगीकारे वैषम्य एव इह यद्यपि यद्यपी तो ये कहते हैं कि कहा गया कालभेदेन उभयोरपि दर्शनात् तो कालभेदे न उभयोरपि दर्शनात्में उभर उभयो शब्द से ग्रहण करना धर्म तथा अश्रोतृत्वादी धर्मों को इन दोनों श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है परस्पर विरोधी धर्म एक श्रुति बता रही है श्रोतृत्वादी दूसरी श्रुति बता रही है अश्रोतृत्व आदि इन उभय को ले लेना इन दोनों को उभय शब्द से लेना तो इन दोनों धर्मों की धर्मों को आत्मा में देखा जा रहा है आत्मा में श्रोतृत्वादी भी देखे जा रहे हैं और अश्रोतृत्वादी भी देखे जा रहे हैं ये कौन पूर्व पक्षी कह रहे हैं लेकिन ये दोनों युगपत आत्मा में नहीं रहेंगे एक क्षणावच्छेदे न श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व नहीं रहेगा एक क्षण छेदे न मंत्रित्व और अमंत्रित्व नहीं रहेगा काल इसलिए लिखते काल तो काल आत्मा में श्रोतृत्वादी भी रहेंगे और अश्रोतृत्वादी भी रहेंगे तीन दोनों धर्मों की उपपत्ति काल आत्मा में संभव होने से एक हेतु हुआ दूसरा हेतु है अन्य अन्य पर हेत्वाभा तो अन्यतरस्य यानी अन्यतर श्रुते श्रुति वचनस्य, अन्यतर शब्द का दो में से एक तो दो श्रुति वचन है यहां पर श्रोतृत्व आदि को आत्मा में बताने वाला एक श्रुति वचन और दूसरा श्रुति वचन है आत्मा में अश्रोतृत्वादि को बताने वाला ऐसे दो हो गए इन दो वचनों में से किसी एक वचन को भी अन्य परक मानने में कोई ना कोई हेतु होना चाहिए ना वह हेतु नहीं है आत्मा में श्रोतृत्वादी बताने वाला जो श्रुति वचन उसको मुख्यार्थ से हटाकर अन्य परक माना जा इसके लिए कोई न कोई हेतु होना चाहिए वो हेतु नहीं है तो कहा फिर अश्रोतृत्वादी धर्म को बताने वाले श्रुति वचन को स्वार्थ से प्रचुत करके अन्य परक माना तो कहते उसके भी अन्य परत्व में कोई हेतु नहीं देखा जा रहा है इसलिए लिखा कि उभ्य अन्य तरस अन्य परत्वे हेत्वाभा तो अन्य तरस का अर्थ निकला श्रोतृत्वादि धर्म प्रतिपादक श्रुति वचन और अश्रुतित्वादि धर्म प्रतिपादक श्रुति वचन इन दो में से एक अन्यतर और इनमें अन्य परत्व दो में से किसी एक में अन्य परत्व का कोई हेतु नहीं है हेत्वाभावत इसलिए क्या होगा तो ये मानना होगा श्रोत वी अंगीकार और सिद्धांति कह कि आत्मा श्रोता ही है और अश्रोतृत्वादी श्रुति को अन्य पर मान रहे हैं है नोतृत्वादी श्रुति वचन को अन्य परक मान करके आत्मा को श्रोता ही स्वीकार करना सिद्धांति के द्वारा ये अनुपन्न है ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि श्रोतव इति अंगीकार वैषम्यम शादेव ऐसा मानेंगे तो वैषम्य जरूर होगा ही क्योंकि अश्रोतृत्वादि प्रतिपादक श्रुति वचन में अन्य परत्व नहीं है ये पूर्व पक्ष की दृष्टि है दोनों में अंतर कहाँ हो रहा है ये ध्यान में आना चाहिए न पूर्व और सिद्धांत में वो ध्यान में आ जाएगा तो पूर्व भी सिद्धांत भी ठीक से समझ में आ जाएगा सिद्धांत की दृष्टि है अश्रोतृत्वादी प्रतिपादक श्रुति वचन अन्य परक है और पूर्व की दृष्टि है अश्रोतृत्वादी प्रतिपादक श्रुति वचन अन्य परक नहीं है यही दोनों की दृष्टि का विरोध हो रहा है इसलिए फिर पूर्व पक्षी अपने ढंग से बताएंगे वैषम्य और सिद्धांती अपनी दृष्टि से वैषम्य नहीं है करके बता रहे हैं तो तो ये कहा कि श्रोतृत्वादी धर्म स्रोतव इति अंगीकार वैषम्यम सदे तो सिद्धांती ने अपनी दृष्टि से स्वीकार किया था आत्मा में श्रोतृत्वादी ही आत्मा श्रोता ही है का मतलब श्रोतृत्वादी ही धर्म है आत्मा में अश्रोतृत्वादी का तो अर्थ अस्त्रोतृत्वादी का अभाव न लेकर के स्वयं प्रकाशत्व तो लेना ये बताया था अब पूर्व पक्षी का ये वाक्य भाष्यम है इसे देखिए यद्यपि तव न विषमम ये पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे हैं यद्यपि तव न विषम यहां तक सिद्धांति का अनुवाद पूर्व पक्षी ने किया तव यानी तव सिद्धांति न मते न विषम तो कोई वैषम्य नहीं है विरोध नहीं है क्योंकि आप एक श्रुति वचन को अन्य परक मान रहे हो इसलिए आपको अपनी दृष्टि से श्रुति में कोई वैषम्य प्रतीत नहीं हो रहा है यद्यपि लेकिन अब अपनी दृष्टि से तथापि इत्यादि से पूर्व पक्षी वैषम्य दिखा रहे हैं। कि तथापि ममतु तू प्रतिभाति तू शब्द है सिद्धांति की अपेक्षा पूर्व के दृष्टि में वैलक्षण्य का ज्ञापक सिद्धांत की दृष्टि से पूर्व की दृष्टि विलक्षण है भिन्न है ये कौन बता रहा है तू शब्द तो अर्थ निकलेगा कि ममतु यानी मेरी दृष्टि से तो आप, आपकी दृष्टि से मेरी दृष्टि अलग है तो विषमम प्रतिभाती अश्रोतृत्वादी धर्म को हम धर्म का प्रतिपादक जो श्रुति वचन है उसे अन्य परक मानते ही नहीं है उसका जो वाच्यार्थ है वही स्वीकार करते हैं तो वही रहेगा यदि तो फिर हो जाएगा विरोध एक में ही श्रोतृत्वादी तथा अश्रोतृत्वादी परस्पर विरोधी धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा ना यानी एक स्थान में अंधकार और प्रकाश को स्वीकार करना जैसा होगा दो विरोधी अर्थ का दो विरोधी धर्म एक धर्मी यानी आश्रय में रह रहे हैं ये मानने की आपत्ति आएगी ये सिद्धांति के पक्ष में पूर्व पक्षी ने अपने दृष्टि से आपत्ति बताई वैषम्य दिखाया थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि अस्त्रोतृदि प्रसिद्धम इति पाठेतु ननु इति अपि वाक्यमी शंकागत अब ये जो हैं टीकाकार नु श्रोतृत्वादी धर्म भाष्यवाक्य में आ, किम अत्र कि पश्यसि यहाँ तक का भाष्यवाक्य अभी तक सिद्धांतिका का भाष्यवाक्य है जो पूर्व प्यारे के अंत में पूर्व पक्षी ने शंका की थी उसका उत्तर रूप भाष्य है समाधान भाष्य है सिद्धांति के द्वारा बताया गया ये मान करके व्याख्यान किए हैं ना, ननु से लेकर के किम अत्र विषमं पश्यसी यहां तक और यद्यपि से लेकर के विषमं प्रतिभाती यहां तक का फिर पूर्व पक्षी का एक भाष्यवाक्य पूर्व पक्षी का ही शंका वाक्य था इस प्रकार का व्याख्यान हुआ अब पूर्व पक्षी टीकाकार कहते हैं कि ननु इत्यादि वाक्य को पूर्वपक्ष का ही भाष्य मान लो जो न प्रत्यक्षेण ना, ना अन्मा ज्ञाएते चेत कथम उच्यते समत्मा विद्यात कथम मन्ता इत्यादि यहां से शंका शुरू हुई थी उसी शंका के अंदर ही ये वाक्य भी मान लो ननु से लेकर के पश्यसी तक पश्यसी यहां तक का वाक्य ये पूर्व पक्ष का ही भाष्य है ऐसा मान लो क्या नाम वो प्र, प्रसिद्धम आत्मन ने यहाँ तक किम अत्र यहां से पूर्वो तक का भाष्य शंकांतर्गत ही भाष्य जाएगा ऐसा मान करके अलग से अवतरण लिख रहे हैं ननु इत्यादि वाक्य का टीका में टीकाकार तो पहले तो ये लिखते हैं कि अश्रोतृवादी प्रसिद्धम अनात्मन इति पाठेतु पाठे ननु इति वाक्यम अभी शंकांतर्गतम एव तो अस्त्रोतृदि प्रसिद्धम अनात्मन ऐसा यदि पाठ है तो ननु इत्यादि वाक्य को भी माना जाए शंका के अंतर्गत ही पूर्व पक्ष के वो शंका शुरू होगी वहां से न प्रत्यक्ष न से लेकर के प्रसिद्ध आत्मन यहाँ तक के वाक्य से यहाँ तक के ग्रंथ से ओशंका पूर्व पक्ष की रहेगी किम अत्र विषम पश्यसि ये सिद्धांत भाष्य रहेगा तो कहा गया टीका में ये काल तुशंकागतम ये, ये हुआ तो श्रोता इत्यादि श्रुतिया श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा नतु नु इति सन्वय ऐसा अन्वय किया जाए उस, उस समय शंका शंकांतर्गत होगा तो कि श्रोत, श्रोता इत्यादि श्रुत्या श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा न्यात तो इस प्रकार का अन्वय कर लें तो ये जो है श्रोता मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवान बताया जा रहा है लेकिन कहते हैं शात, तो ननु ये अवधारणा अर्थ में रहेगा तत् कथम शात, वो किस प्रकार से होगा तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता ये पूर्व पक्ष का अर्थ निकलेगा जब पूर्व पक्ष का भाष्य मानेंगे तो तो श्रोता इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया श्रोतृत्वादी धर्मवान अनात्मा है धर्मवान अनात्मा ने आत्मा ये श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा ये कथम ये कैसे हो सकता है ये हमारी शंका है ये पूर्व पक्षी ने कहा अब बीच में सिद्धांती पूर्व पक्षी को एक शंका करके समाधान बताते हैं फिर पूर्व पक्षी उस शंका का पहले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की ये शंका है कि ननु न श्रोता इत्यादि श्रोताश्रुते आत्मनः इति आशंक्य लोके इति स एव अप्रसिद्धेरव अश्रोतृत्वादी तो ननु ननुने आशंका है किसकी सिद्धांति की आशंका होगी किसके प्रति पूर्व पक्षी के प्रति पूर्व पक्षी ने पूछा कि न श्रोता मनता इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवान बताया जा रहा है वह कैसे संभव होगा क्योंकि आपकी दृष्टि में तो आत्मा निर्विशेष है तो निर्विशेष होने से श्रोतृत्वादि धर्मवान कैसे सिद्ध होगा हो? ये पूर्व पक्ष की शंका हुई इस पर सिद्धांती एक शंका कर रहे हैं कि न श्रोता इत्यादि श्रुते हे अश्रोतृत्वादि धर्मवत्व आत्मनः तो न श्रोता न मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा में श्रोतृत्वादी का अभाव भी बताया जा रहा है अश्रोतृत्वादी धर्मवत्व में ने श्रोतृत्वादी धर्म का अभाव श्रुति बता रही है आत्मा में इस प्रकार की आशंका यदि सिद्धांति पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं तो सिद्धांति की इस आशंका का पूर्व पक्षी ये उत्तर देता हैं इसलिए कहते हैं कि लोके अप्रसिद्धे न एव आह स एव में स ये सर्वनाम पूर्व पक्षी का परामर्शक है तो पूर्व पक्षी एव आह आह यह अर्थ निकलेगा तो क्यों ऐसा नहीं होगा पक्षी से सिद्धांति ने पूछा तो पूर्व पक्षी कहते हैं इसलिए कि लोके अप्रसिद्धे ये तो हेतु है तो लोक में यह प्रसिद्धि नहीं है कि आत्मा अश्रोतृत्वादी धर्मवान है अपितु लोक में यह प्रसिद्धि है कि आत्मा श्रोता है मनता है विज्ञाता है का मतलब श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा है यह तो लोक प्रसिद्धि है किंतु अश्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा है आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्म नहीं है ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं है लोक शब्द से लेना लौकिक प्रमाण को तो लौकिक प्रमाण भी अहम श्रोता अहम मन्ता अहम विज्ञाता इत्यादि आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवत्तया ही विषय कर रहे हैं लौकिक अनुभव मैं श्रोता नहीं हूँ मन्ता नहीं हूं इस रूप से अनुभव नहीं होता है लौकिक प्रमाण से इसलिए कहा कि लोके अप्रसिद्धेर इति स एव आह पूर्व पक्षी ही कह रहे हैं कि अश्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम आत्मन तो आत्मा में अश्रोतृत्वादी भी प्रसिद्ध है तो लोके अप्रसिद्ध लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध लिखा है अवग्रह है पुरानी पुस्तक में भी पुरानी पुस्तक नहीं है किसी के पास तो लोके अप्रसिद्धेर लोके प्रसिद्धेर नहीं ऐसा होना चाहिए क्योंकि भाष्य में तो पूर्व पक्षी अश्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम बता रहे ना तो अस््रोतृत्वादी धर्मवत्व आत्मन इति कहाँ पर है अश्रोतृवादी प्रसिद्ध अनात्मन टीका में ऐसा पाठ होगा तो शंका शंकांतर्गत मानना ये कह रहा है ठीक है तो अस्त्रोतृत्वादी च को दीर्घ समझना उस पक्ष में अस््रोतृत्वादी चा प्रसिद्धम आत्मन अनात्मन लोके अप्रसिद्धेर ठीक है तो अश्रोतृत्वादी अनात्मन प्रसिद्धम् ऐसा यदि पाठ है तो उस पक्ष में होगा यानी है तो आत्मनः उसको अनात्मन समझ लेना तो अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम अनात्मन ऐसा निकलेगा अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धम अनात्मन तो अनात्मा के अस््रोतृत्वादि धर्म है ये लोक में प्रसिद्ध है तो अनात्मा है जड़ घटादि उन जड़ घटादियों में अश्रोतृत्वादी प्रसिद्ध है और चेतन में तो लोक में श्रोतृत्वादी प्रसिद्ध है तो इसलिए वहां भाष्य में ऐसा पढ़ना होगा टीकाकार के अनुसार जो पाठांतर है ना अनात्मन ऐसा उस पक्ष में ऐसा पढ़ना होगा कि अस्त्रोतृत्वादी सनात्मन ये ध्यान में रख करके ये दो पक्ष कर रहे हैं ना पूर्व टीकाकार एक तो आत्मन ऐसा पक्ष है तो ये सिद्धांत भाष्य ही है जैसा छपा हुआ है लेकिन टीकाकार को किसी पुस्तक में वहां आत्मन के स्थान पर अनात्मन ये भी पाठ मिला होगा तो इसलिए वो दो विकल्प दो पक्ष कर रहे हैं तो जब ये ये होगा कि अस्त्रोतृत्वादी अश्रोतृत्वादी से प्रसिद्धम अनात्मन तो अनात्मा का अर्थ है जड़ पदार्थ तो जड़ पदार्थ में अश्रोतृत्वादी प्रसिद्ध है लोक में यह अर्थ निकलेगा और यहां पर लोके अप्रसिद्धेर नहीं बम यानी चेतन का अश्रोतृत्वादी धर्म लोक में प्रसिद्ध नहीं है ये टीका में निकालना पड़ेगा कि लोके अप्रसिद्धेर नहीं बम ये जो टीका में है ना वहां लोके अप्रसिद्धे का अर्थ है लोक में अश्रोतृत्वादी आत्मधर्मत्व रूपेन अप्रसिद्ध है अपितु अश्रोतृत्वादी अनात्म धर्मत्व रूपेन लोक में प्रसिद्ध है आत्मधर्मत्वन रूपेन प्रसिद्ध नहीं है अनात्मा है जड़ तो अश्रोतृत्वादी जड़ के धर्म है जो जड़ पदार्थ हैं उन उनमें श्रोतृत्व मंत्रित्व विज्ञात नहीं रहेगा लोक में नहीं देखा जा रहा नहीं तो यहां पर जो बैठे हुए हम लोग हैं ये जैसे सुन सकते हैं बोल सकते हैं ऐसा जो पीलर आदि हैं, खड़े न तो कोई उनमें श्रोतृत्व तो न होने से न तो बोल सुन सकते हैं न कोई शंका उनके मन में आएगी तो बोल सकते हैं क्योंकि वहा स्रोतृत्ववादी धर्म लोक में चेतन का माना जा रहा है और अश्रोतृत्ववादी पीलर का है जड़ पदार्थ का अनात्मा का है ये प्रसिद्ध है तो लोके अप्रसिद्धेर यानि अश्रोतृत्वादि धर्म की आत्मधर्मत्वन रूपे लोक में प्रसिद्धि न होने से अप्रसिद्धि होने से न एवं यानी जैसा आप कह रहे हो कि श्रुति अश्रोता अमंता इत्यादि श्रुति आत्मा में अश्रोतृत्वादी को बता रही है ये कहना नहीं बनेगा ये, ये स्पष्ट हुआ ना टीका का तो आगे हैं। यहां तक तो का ग्रंथ हुआ अब किम अत्र विषमम पश्यसि? ये सिद्धांत भाष्य इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार कि उभयो आत्मधर्मत्व समाने अन्यतरस्य अनात्मधर्मत्व आत्मर्मश्रवणे सामने अनेतरमर्मिधान अयुक्त सिद्धांति दूषयती कि तो उभय और आत्मधर्मत्व श्रवणे तो श्रुति के द्वारा श्रोत्रित्वादि तथा अश्रोत्रित्वादि इन दोनों में भी आत्मधर्मत्व का प्रतिपादन हो रहा है श्रवणे सती का मतलब श्रुति के द्वारा प्रतिपादन होने पर श्रवणे सामान्य सती दोनों को बताने के लिए श्रुति वचन एक जैसे हैं। आत्मा श्रोता है ये बताने वाले भी अश्रोता है ये बताने वाला भी श्रुति वचन समान प्रमाण है इसलिए अन्यतरस्य तरह अनात्म धर्मत्व अभिधानम अयुक्तम तो अन्यतरस्य का अर्थ निकलेगा ये श्रोतृत्वादी तथा अश्रोतृत्वादी इन दो में से किसी एक में अनात्म धर्मत्व तो मानना अनुचित है अनात्म धर्मत्वअिधान तो यानि कथनम अयुक्तम ये युक्तिरुद्ध होगा ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं इति सिद्धांती दूषती पूर्व पक्ष की शंका में दोष दिखाते हैं कि किम अत्र विषमम पश्यसि इससे दोष बताया गया सिद्धांति के द्वारा वैषम्य नामक दोष बताया गया अत्र का अर्थ है श्रोतृत्वादी धर्म प्रतिपादक तथा अस्त्रोतृवादी धर्म प्रतिपादक श्रुति वचन समान रूप से विद्यमान होने पर भी विषमम किम पश्यसी तो अश्रोतृत्वादी धर्म को श्रुति आत्मा का धर्म बता रही है लेकिन तुम अश्रोतृत्वादी को अनात्मा का धर्म मानना चाहते हो श्रुति विपरीत और श्रोतृत्वादी शुरुत्र, धर्म को मानना चाहते हो आत्म, आत्म धर्म तो इस प्रकार ये श्रुति अर्थ में वैषम्य क्यों देख रहे हो जैसा फिर शक्ति संबंध से अर्थ प्रतीत हो रहा है वाक्य का जो वाच्यार्थ है मुख्यार्थ है दोनों का भी मुख्यार्थ ही स्वीकार कर लो एक में और दोनों आत्मा को आत्मा को ही बता रहे हैं श्रोत्रित्वादि धर्मवान तथा अश्रोत्रित्वादि धर्मवान उसमें तो से अश्रोतृत्वादी धर्म अनात्म धर्म है इसका इस प्रकार का कथन करना ये अयुक्त कथन है तो अयुक्त आयु, का अर्थ है अनुपन्न उपपत्ति विरुद्ध तो इस प्रकार ये उपपत्ति यानी युक्ति विरुद्ध अर्थ को तुम क्यों देख रहे हो युक्ति विरोध नामक दोष तुम्हारे पक्ष में आएगा ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं कि किम अत्र विषम पश्यसि अब यद्यपि तव न विषमम तथापि इत्यादि का अवतरण है टीका में कि ननु के बाद में ननु लोक प्रसिद्धि बलात अनात्म धर्मत्व निश्चयात न वैषम्यम इति आशंक्य निराकर यद्यपीति फिर ये पूर्व पक्षी का भाष्य है बीच में केवल किम अत्र विषमम पश्यसि इतना सिद्धांति का वाक्य था यद्यपि से फिर पूर्व पक्ष का भाष्य आ रहा है सिद्धांति ने जो विरोध नामक दोष की आशंका की युक्ति विरोध की उसका समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी जिस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं वो अभिप्राय टीका टीकाकार ने बताया कि लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात् अश्रोतृत्वादि में अनात्म धर्मत्व का निश्चय लोक प्रसिद्धि के सामर्थ्य से होता है लोक में अश्रोतृत्वादि जड़ घटादि धर्मत्वन रूपे प्रसिद्ध है अनात्म धर्मत्वन रूपे इनकी प्रसिद्धि है लोक में किनकी अश्रोतृत्वादि की इसलिए अश्रोता इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित तो अश्रोतृत्वादि धर्मों को अनात्मा के ये धर्म है ऐसा हम निश्चय करते हैं तो ये कहा कि अनात्म धर्मत्व निश्चयात् तो न वैषम्य इसलिए कोई वैषम्य यानी युक्ति विरोध नामक दोष नहीं है इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं ये निराकरण भाष्य भी सिद्धांतिका का यह शंका पूर्व पक्ष की है कि यद्यपि तव न विषम तथापि ममतु तू प्रतिभाति तो यद्यपि तुम्हें तो युक्ति विरोध नामक दोष नहीं दिख रहा है लेकिन हमें तो वैषम्य यानी युक्ति विरोध नामक दोष दिख रहा है ये बताया गया इस वाक्य से यद्यपि इत्यादि से तो यद्यपि तव न विषम तथा मम तो विषम प्रतिभाति थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये टीका भी कथम इसका अवतरण है कि अश्रोतृवादे आत्मधर्मी प्रसिद्धे अविशेषा श्रुतिधे न उभोरपी आत्मधर्म प्रश्नपूर्वकमाह कथमि तो ननु लोक प्रसिद्धि बलात अनात्म धर्मत्वनिश्चयात न इति वैषम्य निराकरोति वैषम्य नहीं है ऐसा निराकरण ये भाष्य भी पूर्व पक्ष का ही निराकरोति निराकर पूर्व पक्षी को ही मानना पूर्व पक्षी इस अभिप्राय से इस वाक्य से वैषम्य वै, नामक दोष का निराकरण करना चाहते हैं कि वैषम्य नहीं है करके किस अभिप्राय से कि लोक प्रसिद्धि से अश्रोतृत्वादी धर्म में अनात्म धर्मत्व का निश्चय होने से कोई वैषम्य नहीं है इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी की आशंका का निराकरण करते हैं यद्यपि इस वाक्य से पूर्व पक्ष का ही वाक्य है और कथम इत्यादि से फिर सिद्धांती कह रहे हैं कि अश्रोतृत्वादर्मी प्रसिद्धे अनुरोधेना श्रुतिधेन उभोरपी आत्मधर्म प्रश्न पूर्वक आह कथम तो रपि आत्मधर्मत्वे प्रसिद्धे आत्मधर्मत्वी प्रसिद्धे का मतलब अस्त्रोतृत्वादी धर्म की भी आत्मधर्मत्वन रूपेण प्रसिद्धि होने के कारण प्रसिद्धे अविशेषात तो जैसे श्रोतृत्वादि धर्म की प्रसिद्धि है आत्मधर्मत्वन रूपेण ऐसे अश्रोतृत्वादी धर्म की भी आत्मधर्मत्व अनुरूपे न प्रसिद्धि समान है अविशेष का अर्थ है समानत्वात् तो समान होने से श्रुति अनुरोधे उभयो उभयरपी आत्मधर्मत्वम इसलिए क्या होगा कि श्रुति के अनुरोध से उभयो उभयरपी यानी श्रोतृत्वादि अश्रोतृत्वादी दोनों को भी आत्मधर्म ही माना जाएगा आत्मधर्म प्रश्न पूर्वकम आह ऐसा प्रश्न पूर्वक कह रहे हैं कथम इत्यादि से कथम इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल